ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दशاک मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप यानी श्री राम रूप की पूजा का विधान है इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है सीता जी की खोज करते समय भगवान श्री ने भी इस तथा श्री कृष्ण जी के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी यह किया था इस दिन भगवान विष्णु की या श्री राम की प्रतिमा को स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए तथा उच्च आसन पर स्थापित करना चाहिए फिर उनकी आरती करनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए रात्रि में भगवान का कीर्तन करते पृथ्वी पर शयन करना चाहिए इस तरह से व्रत करने से सभी तरह के पापों और संतापों से और मोह से छुटकारा मिल जाता है जय श्री राम श्री मोहिनी एकादशी व्रत कथा युधिष्ठिर ने बड़े विनित भाव से श्री कृष्ण से कहा हे नटवर नागर वषाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सभी बातें मुझे बताइए भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे कुंती पुत्र सीता जी की खोज करते समय वनवास के समय जब श्री रामचंद्र जी बहुत व्यतित थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों पापों और संतापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था वह मैं तुम तुम्हें सुनाता हूँ। मार्शी वशिष्ठ जी ने कहा हे राम आपने कोई पाप नहीं किया आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं यह प्रश्न आपने लोक हित की भावना से किया है अतः मैं आपको बतलाता हूं कि मानसिक शांति की प्राप्ति और पाप तथा पाप मिटाने का अमोग अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत शाक मांस के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह से मुक्त हो जाता है अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए इसके इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रवती में ध्रुतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था इसी नगर में धन धाने से परिपूर्ण धनपालक नामक एक वैश्य रहता था वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएँ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए, सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस व्यक्ति के सुमना, सदबुद्धि, मेधावी, सुकृत और दृष्टबुद्धि नामक पांच पुत्र थे। उसके चार पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टबु वह दुराचारी मनुष्यों की संगत में रह रहकर जुआ खेलता और दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मध्यपान और मांस का सेवन भी करता था इस प्रकार अनेकों कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था इन्ही कारणों से उसके पिता भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया घर से निकाल देने के बाद, जब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब वह भूख-प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्यकर्मियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार पकड� कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख-प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते समय कौडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। उस समय वैशाख मास था और कौड़िन्य ऋषि गंगा स्नान कुछ छीटे पढ़ने से उसे कुछ सदबुद्धि प्राप्त हुई और वह मनुष्य दृष्टि दृष्टिबुद्धि मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अतः आप उन पापों से छूटने छुट, का कोई साधारण और बिना व्यर्क उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, हे मनुष्य, ध्यान स तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य के सारे पा� और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोग गया। इस व्रत के करने से मोह आदि और सब पाप, सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्त्व को पढ़ने अथवा सुनने से एक हजार गौदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मोहिनी एकादश धन्यवाद